Oh स्वे नीतमस्तु मित्वेश शांति शांति शांति दर्शन की सौवी कक्षा योग दर्शन के तृतीय पात विभूति पात का छब्बीसवा सूत्र पिछली कक्षा में किया था उस सूत्र के व्यास भाष्य को हमने आधा देखा था सूत्र था भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान हो जाता है अलग अलग लोकों का ज्ञान हो जाता है कैसे हैं वहां कौन रहते हैं इत्यादि का कुछ वर्णन और व्यास जी ने उसको विस्तार से बहुत सी चीजें बताई जो लिखा है उसको हम पढ़ रहे हैं लेकिन इस तरह का वर्तमान में हमें उपलब्ध नहीं होता है इन्होंने किस का वर्णन किया है ये विचरणीय बात है और सूर्य का मतलब ये सूर्य भी आदित्य प्रकाश वाला उसके अलावा पिंगला नाड़ी या कुछ लोग सुषुम्ना नाड़ी भी ऐसे इसके अर्थ करते हैं तो अब आगे देखेंगे पीछे इन्होंने सात द्वीपों का बता दिया औरों का भी बताया अब पाताल लोक के बारे में बता रहे हैं नीचे जो चौदहवा है पाताल तो तत्र पाताले उस पाताल में जलघ ताल, समुद्रों के अंदर और पर्वतों में जैसे पीछे बताया था क्षेत्र हैं उसमें समुद्र हैं, पर्वत हैं पर्वत के और क्षेत्र के चारों और समुद्र इत्यादि है तो जलघ यानी जलध जलघ नहीं जलध जलधी कहते हैं समुद्र को तो जलधी में यानी समुद्रों में और पर्वतों में कुछ देव निकाया देवों के समूह देवों की योनियां वो रहते हैं कौन कौन से तो उसमें नाम दिया असुर ये एक नाम हुआ असुर इसको भी देवताओं में गिना है असुर गंधर्व किन्नर किम पुरुष यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच अपस्मारक अप्सरा, ब्रह्म राक्षस कूषमाण्ड और विनायक ये संख्या एक एक करके जो मैंने बोली है ये संख्या तो चौदह होती है और राजवीर जी ने जिस तरह से अर्थ किया यहां जैसे छपा हुआ है उसको उन्होंने नौ देवताओं को माना है तो नौ देवताओं में इन्होंने एक एक के आगे जो रेखा लगा रखी है डैश लगा रखा है उसके आधार पर घटना करेंगे तो असुर एक गंधर्व दो और किन्नर किम पुरुष ये एक ही माना जाएगा बीच में रेखा नहीं है किन्नर होते हैं जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं तो उसके लिए भी किम पुरुष आता है कि क्या ये पुरुष है ये संदेह पैदा हो जाता है यानी स्त्री है या पुरुष है तो इसलिए किन्नर किम पुरुष एक ही मान करके किया म पुरुष और यक्ष अलग राक्षस अलग भूत अलग प्रेत अलग अब इसके आगे जो लिखा है पिशाच अपस्मारक अप्सरा ब्रम राक्षस इसमें कोई रेखा नहीं लगाई है इन्होंने इकट्ठा किया है इसी तरह से कुष्मांड और विनायक ये यहां रेखा नहीं लगाई है ऐसा करके इन्होंने अंत में नौ लिखे हुए हैं नौ संख्या लिखी हुई है लेकिन अन्य ने इनको एक एक अलग करके ये चौदह लिखे हैं जो भी है ये देवता के कोई समूह वहां पर रहते हैं ऐसा लिखा है सर्वेशु द्वीपेशु पुण्यात्मानो देव मनुष्य और जितने भी द्वीप हैं पीछे जो बताए थे इन्होंने पृथ्वी पर अलग अलग द्वीप बताए थे जम्बू आदि तो उनके अंदर पुण्य आत्माए पुण्यकारी जिनके पुण्य अभी फल दे रहे हैं ऐसे देव और मनुष्य रहते हैं धरती पर भी जो मनुष्य और देव रहते हैं तो पुण्य कर्मों के कारण ही ये मनुष्य शरीर मिलता है पीछे जो भी कर्म किए हों बचकर के जब पुण्य अधिक हो जाते हैं पाप कम हो जाते हैं फिर जो जितना बचा हुआ है पाप और पुण्य या पाप पुण्य की तुल्यता है उसमें से पुण्यों की अधिकता से मनुष्य जन्म मिलता है जो पापकर्म बचे हुए हैं जिनका फल अन्य शरीरों में मिलना है वो तो बचे हुए रखे हैं। लेकिन जितने पुण्य है और कुछ पाप कर्म भी वो मिल करके पुण्यों की अधिकता से मनुष्य शरीर मिल जाता है तो जितने भी हैं वो विशेष पुण्य खर्च करके ही मनुष्य बने हुए हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उनके बहुत अधिक पुण्य हैं किसी के कुछ किसी के कुछ कम ज्यादा और इतने समय में पाप भी बहुत किए तो पुण्य भी किए होते हैं तो उन पुण्यों से लेकर के मनुष्य जन्म मिला हुआ है तो पुण्य आत्मा देव भी और मनुष्य भी वो यहां पर रहते हैं आगे सुमेरो त्रिदशा नाम सुमेरू त्रिदशा उद्यान भूमि ये जो सुमेरू पर्वत है ये की त्रिदश देवताओं के नाम है आगे भी वर्णन आएगा देवता विशेष है अनेक देवताओं के नाम बताएंगे उसमें त्रिदश नाम के भी देवता हैं तो उन त्रिदश देवताओं की ये उद्यान भूमि है जैसे बगीचा होता है ऐसी भूमि है उनकी घूमते हैं वहां पर और यहां पर कौन कौन से उद्यान है तो तत्र मिश्रवनम मिश्रवन ये एक उद्यान का नाम है नंदनम नंदनवन, वन ये भी एक हो गया सुमानसम इति उद्यानानि। इन नाम वाले उद्यान है बगीचे हैं और वहां की सभा है देवताओं की सभा उसके लिए लेकर सुधर्मा देव सभा देवताओं की सभा का नाम सुधर्मा नाम कहा गया है विशेष धर्म वहां पर रहता होगा विशेष धर्म का पालन करते होंगे सुधर्मा देव सभा और उनका नगर क्या है सुदर्शनम पुरम सुदर्शन नाम का उनका पुर है नगर है सुदर्शनम पुरम और वही जयंत प्रासाद उनके भवन है महल है उनका नाम वै जयंत ये, ये नाम है उनका पूर्ण विराम यहां हो गया प्रासाद आगे ग्रह नक्षत्र तारकास्तु ध्रुवे निबद्धा बाकी जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं ऊपर जो दिखाई देते है, वो हैं वो ध्रुव से बंधे हुए हैं ध्रुव तारा तो एक जगह स्थिर रहता है और बाकी सारे घूमते रहते हैं तो कैसा प्रतीत होता है जैसे सारे तारे ध्रुव से बंधे हुए हैं जैसे कि एक खूंटे से कुछ गाय भैंसों को बांध दिया जाए बकरियों को वो इधर उधर घूमती रहेंगी तो खूंटा तो एक ही जगह रहता है जो स्थिर रहता है उससे सब बंधे हुए रहते हैं बाकी गति करते रहते हैं तो यहां से कैसा प्रतीत होगा कि ध्रुव तारा तो स्थिर है पर बाकी तारे उससे बंधे हुए हैं और उसी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं कोई तेजी से जा रहा है कोई धीरे चारा है लेकिन एक केंद्र बना हुआ है ध्रुव तारा यहां से दिखाई देने में ऐसा लगता है वैसे तो ध्रुव तारा भी घूम रहा है लेकिन पृथ्वी और उसकी गति स्थिति वो एक ही जगह रहती है तो हमेशा हमारे को उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखता है गति तो दोनों की हो रही है लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है बाकी सब उससे बंधे हुए हैं तो गृह नक्षत्र तार ध्रुवम ध्रुवे वायु विक्षेप नियम न उपलब्धि प्रचार वायु यानी ये वायु जो हमें वायुमंडल में है इसके विक्षेप यानी व्यापार से इधर उधर जो जाती रहती है वायु उसके नियम से उपलक्षित प्रचार हमें वो चलते फिरते से दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वैसे जितने हमारे को टिमटिमाते दिखते हैं ऐसे थोड़ा वो टिम, -टिम हैं वो कभी इधर निकलते हैं कभी यू टिम, -टिम होता है झिलमिलाते रहते हैं टिमटिमाते रहते हैं तारे वायु के विशेष प्रचार प्रक्षेप के कारण से सुमेरू ऊपरी ऊपरी निविष्टा दिवि विपरिवर्तन थे और सुमेरु के ऊपर ऊपर ऊपर और सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा और उससे ऊपर ऊपर रहते हुए ये निविष्ट स्थिर हुए वे और दिव लोक में भी परिवर्तन विशेष रूप से घूमते रहते हैं घूमते रहते स्थित होते हुए भी घूमते रहते कोई घूम भी रहा है तो भी लेकिन एक स्थित तो हुआ हुआ है ना वहां पर सूर्य भी घूम रहा है और भी घूम रहे हैं स्थान अलग अलग आ रहे हैं लेकिन फिर भी एक वो बंधे वैसे है स्थिर होते हैं। उस जगह पे, उसी क्षेत्र में घूमते रहते हैं तो अब आगे ये स्वरलोक का वर्णन कर रहे हैं ये स्वरलोक ऊपर के जो हैं, पीछे जो बताए थे स्वरलोक इन्होंने उसमें स्वर्लोक इन्होंने बताए थे पांच उसमें भी तीन ब्राह्म लोक बताए थे उनका एक एक वर्णन करते हैं वहां कौन कौन से देवता रहते हैं कितने प्रकार के देवता बता रहे हैं कोई एक प्रकार का देवता नहीं है माहन्द्र निवासी ने कहा लोक में रहने वाले महेंद्र के इंद्र के लोक में रहने वाले छह प्रकार के देव समूह होते हैं एक एक समूह में बहुत सारे अनेक तरह के उन छह के नाम बता रहे हैं त्रिदशा ये त्रिदश एक नाम आ गया जो पीछे आया था सुमेरुष त्रिदशा नाम उद्यान भूमि तो देवता विशेष हुआ तो त्रिदश नाम के देवता फिर अगने श्वात्ता, अगने श्वात्ता, या याम्य तुषित अग्निश्वात्ता याम्या अपरिनिर्मित वशवर्तिना ये और परिनिर्मित वशवर्तिना ये छह प्रकार के देवता वहां पर रहते हैं और इनके गुणों को बताने ये कैसे होते हैं सर्वे संकल्प सिद्धा इनके सब संकल्प सिद्ध हो जाते हैं जो ये कामना करते हैं वो पूर्ण हो जाता है पूर्ण मनोरथ है जैसे कल्पवृक्ष के नीचे ऐसा कहते हैं ना कल्पवृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो जो मांगेंगे वो कथा जो आती है का वैसे ही प्रचलित है जो मांगोगे वो मिल जाएगा ये पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं इनके मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हुई होती हैं संकल्प सिद्धा और दूसरे दूसरे ढंग से कि जैसे ही वो संकल्प करते हैं वैसे ही उनकी बात जो चाहते हैं वो पूर्ण हो जाती है संकल्प किया संकल्प मात्र से पूरी हो जाती है संकल्प सिद्धा अणिमादी ऐश्वर्योपन्ना अणिमादी सिद्धियों के से युक्त तो होते हैं अणिमादी सिद्धियां आगे योग दर्शन में आएंगी इसी बात में अणिमा महिमा लगीमा गरिमा आदि उन आठ सिद्धियों से ये युक्त तो होते, होते, होते हैं संपन्न होते हैं सिद्धियां उनमें होती हैं कल्प आयु शहा इनकी आयु कितनी होती है एक कल्प के समान अब कल्प का मतलब क्या है ये देखने की बात है आगे थोड़ा और विचार करेंगे लेकिन एक कल्प मतलब ये एक सृष्टि ऐसा माना जाता है एक चार अरब बत्तीस करोड़ का जो है एक कल्प इतनी आयु वाले हैं ये वृंदार कहा वृंदार मतलब ये पूजनीय है बहुत आदर के योग है वृंदारक काम भोगे ना औपादिक देहा काम भोग जितनी उनकी इच्छा उन भोगों को भोगते हैं और काम भोगे ना औपादिक देहा औपवादिक देह के लिए कहते हैं कि अपना जैसे ही देह बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं अपने आप बना लेते हैं संकल्प मात्र से इसमें इनको अन्य माता पिता आदि की आवश्यकता नहीं होती है औपवादिक देहा उत्तमानुकूल अवसरा भी उत्तमानुकूल उत्तमानुकूला भी अवसरो भी कृत परिचारा कृत परिचारा या कृत परिवार पाठभेद मिलता है तो जो उत्तम और अनुकूल अप्सराएं हैं उनके द्वारा उनकी परिचर्या होती है या वो उनके परिवार की सदस्यएं होती हैं आगे ये तो हुआ महेंद्र लोक का महती लोक के लिए कह रहे हैं महती लोके प्राजापत्य मह जो लोग हैं उसमें प्रजापति का महा का प्रजापति प्राजापत्य लोग हैं उसमें पंचविधो देवनिकाय पांच प्रकार के देवनिकाय देव, देव समूह होते हैं नाम बोल रहे हैं, कुमुदा कुमुदाहमुद रिभु, रिभु प्रतदर्द प्रतरदना प्रतर्दन अंजनाभा और प्रचिताभा पांच नाम बता दिए ये कैसे होते हैं एते महाभूत वशीनों ध्यानाहाराह कल्प सहस्र महाभूतों के स्वामी होते हैं महाभूतों पर इनका वश होता है पंच महाभूत जो हैं इनके वश में होते हैं ध्यानाहारा ध्यान ही इनका आहार होता है ध्यान में जो सुख मिलता है वो इनका आहार होता है उसी का भोजन करते रहते हैं उसी में उनको आनंद आता है ध्यानस्थ रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं ध्यानहारा और कल्प सहस्र एक हजार कल्प की इनकी आयु होती है पीछे वाले थे उनकी एक कल्प की थी इनकी एक हजार कल्प की एक हजार गुना हो गई इनकी आयु कल्प क्या है ये विचारने की बात है आगे ये दो इन्होंने लोक के जो प्रथम दो थे वो बता दिए अब लोक के जो तीन बचे हैं जिनको कि लोक भी कहा गया है उनके बता प्रथमे ब्राह्मणों जन ब्रह्मलोक क्या जो प्रथम है जन तपाह और सत्यम तो जन जो लोक है उसमें चतुर्विधो चतुर्विधो कहा चार प्रकार के देवता समूह रहते हैं तो नाम बोल रहे हैं ब्रह्म पुरोहिता ये पहला हुआ ब्रह्म पुरोहित दूसरा है ब्रह्म कायिकाह ब्रह्म कायिक तीसरा है ब्रह्म महाकायिक इसमें पुरानी वाली में गलत छपा हुआ है ब्रह्म हाकायिक एक मोड़ना है उसमें नई वाली में ठीक है ब्रह्म महाकायिक और अमराह अमरा की जगह अजरा मरा पाठ पाठभेद भी मिलता है तो ये कुल मिला चार प्रकार के देवता यहां पर बताए और इनकी शक्ति सामर्थ्य क्या होती है योग्यताएं सिद्धियां तो थे भूतेन्द्रिय वशिना भूत और इंद्रियों के वश कोई ये वश में रखते पिछले वाले थे वो महाभूतों को यानी भूतों को, को वश में रखते हैं ये भूतों के साथ साथ इंद्रिया भी इनके वश में रहती है भूतेंद्रीय वशिना द्विगुण द्विगुणोत्तर आयु शह दुगनी दुगनी आयु वाले होते हैं। पीछे महती लोक में प्राजात्य प्रजापत्य लोक के देवताओं की आयु एक हजार कल्प की बताई गई थी एक हजार कल्प की अब इनकी आयु उससे दुगनी दुगनी करेंगे तो जो पहला है ब्रह्म पुरोहित वो दो हजार कल्प ब्रह्म कायिक चार हजार कल्प ब्रह्म महाकायिक आठ हजार महाकल्प और अमरा जो है वो सोलह हजार सोलह हजार तल्प दुगना दुगुना इनका आयु का काल बताया आगे द्वितीय तपसी लोके ब्रह्म लोक का द्वितीय तपलोक और वैसे देखेंगे तो छठा तपसी लोके त्रिविधो देव निकाया तीन प्रकार के देव समूह रहते हैं उनके नाम बोल रहे आभास्वराह महा नहीं आभास्वरा आभास्वरा नहीं आभास्वरा शब्द का जो भेद आभास्वरा महाभासवरा और सत्य सत्य महाभासवरा थी तीन प्रकार के हो गए इनकी आयु भी और दुगनी दुगनी हो जाएगी अर्थात पीछे हमने सोलह हजार कल्प तक देखा था तो आभावरा बत्तीस हजार कल्प तक महाभासवरा चौसठ कल्प तक और सत्य महाभास्वरा एक सौ कल्प तक इनकी आयु हो गई थे एक सौ अट्ठाईस ठीक है सत्य महाभास्वरा ते भूतेन्द्रीय प्रकृति वशिनो द्विगुण द्विगुणोत्तर आयुषाह सर्वे ध्याना हारा तो ये भूतेन्द्रिय प्रकृति वशीना है इनके वश में क्या क्या होते हैं भूत इंद्रिय और प्रकृति भी पीछे बताया था पहले महाभूत इनके वश में रहते हैं फिर बताया था भूतेंद्रिय भूत इंद्रिय और प्रकृति को भी साथ में ले लिया इन ये भी इनके वश में रहती है प्रकृति मूल प्रकृति और द्विगुण द्विगुण उत्तर आयुषा उत्तर उत्तर द्विगुण आयु वाले होते हैं वो हमने देखी लिया सर्वे ध्यान ध्यान ही इनका आहार होता है अभी भी बहुत से साधक होते हैं उनको ध्यान में बहुत आनंद आता है ध्यान नहीं करो तो उनको लगता है जैसे कि भोजन ही नहीं किया है जैसे हमें भोजन नहीं करने पे लगता है कि आज कुछ खाली खाली लग रहा है भोजन नहीं किया कुछ छूट सा गया ऐसे उनको लगता है ध्यान नहीं करते है तो ध्यान का आनंद नहीं लेते हैं तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है वो दिन उनको ऐसे ये ध्यान का आहार वाले है ध्यान आहारा उर्धर ऊर्ध्व रेतस सोते हैं ऊर्ध्व, ऊर्ध्व अप्रतिहत ज्ञान और ऊपर ऊपर के लोगों के का इनको ज्ञान होता है और अप्रतिहत ज्ञान होता है यानी अबाधित ज्ञान होता है और ऊपर के लोगों का इनसे अपने ऊपर के लोगों का इनको अप्रतिहत ज्ञान होता है और अधर भूमिशु अनावृत ज्ञान विषय और नीचे की भूमियों में जो अन्य लोग हैं नीचे वाले उनका ज्ञान भी उनको पूरा रहता है अनावृत ज्ञान विषय उसमें कोई चु, लुकाव छुपाव नहीं रहता वो सब जानते हैं नीचे का भी इस प्रकार के ये होते हैं पीछे वाले जो देव थे वो काम भोग में लगे हुए रहते थे ऐंरिक सुखों में रहते थे इसके आगे फिर अभी जो बताया पीछे वाले उससे ऊपर उठ गए हैं ये फिर से बताया ये उर्द्व रेतस हो गए हैं अब और आगे बता रहे तृतीय ब्रह्मण सत्यलोक है ब्रह्म का तीसरा लोक सत्यलोक है उसके अंदर क्या होता है चतवार देव निकाय चार प्रकार के देव निकाय हैं अब उन चार प्रकार के देव निकायों के नाम पुराने वाली राजवीर जी की पुस्तक में नहीं दिए गए छूट गए हैं नई वाली में संभवता होंगे मैं बोल रहा हूँ तो यहां जो लिखा हुआ है चतवारों देव निकाया अगर जिनके नहीं लिखा है तो वो जोड़ लेना अच्युता शुद्ध निवास सत्याभा और संजा संजीनश्च ये चार नाम है लिखे हुए हैं आपके नहीं लिखे हैं तो छूट गए ये जोड़ लेना बाद में देख करके ये चार नाम बताएं इनके नाम आगे भी बताएंगे वहां से आप देख सकेंगे वन न्यास ये अपने लिए भवन का भी निर्माण नहीं करते भवन का जो न्यास है स्थिति है वो नहीं करते बिना भवनों के वैसे ही रहते हैं ये स्वप्रतिष्ठा अपने आप में अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं वो बाहर नहीं रहते पीछे वाले जो हैं वो प्रकृति और उनमें व्यस्त थे उनका नियंत्रण कर रखा था उन्होंने ये अपने अंदर केंद्रित रहते हैं स्व और ऊपरी ऊपरी स्थिति प्रधान वशीनो यावत स्वर्ग और ऊपर ऊपर के लोगों में सबसे ऊपर लोगों में ये रहते हैं और प्रधान वशी होते हैं प्रधान यानी मूल प्रकृति को ये वश में रखते हैं और कब तक आयु है इनकी यावत स्वर्ग जब तक ये स्वर्ग है तब तक उनकी आयु है स्वर्ग का मतलब भी फिर तो यही लिया जाएगा जो सृष्टि चल रही है उस स्वर्ग को अब पीछे हम देख रहे हैं कि इनकी आयु क्रमश बढ़ती बढ़ती बढ़ती बढ़ती जा रही है अगर उस क्रम से हम देखेंगे तो इनकी आयु भी पीछे वालों से बड़ी भी होनी चाहिए हमने पीछे देखा था 36,000 कल्प और उसको अगर हम सृष्टि का मानते हैं तो इसकी आयु बड़ी भी होनी चाहिए वैसे या तो आयु कम है इनकी एक सर्ग जितनी और अगर ये एक सर्ग है सृष्टि का चार अरब 32 करोड़ तो पीछे जो बताए इन्होंने कल्प वो छोटे छोटे होंगे वो सृष्टि के अर्थ में नहीं दिए जाएंगे चार अरब बत्तीस करोड़ अर्थ नहीं लिया जाएगा उनका उससे कम आयु वाले होंगे वो कल्प कितना होगा ये विचारने के बाद कितना होगा लेकिन लोग कल्प का मतलब सृष्टि का भी अर्थ लेते हैं तो उस दृष्टि से मैं पीछे बोल रहा था पर ये जो सर्ग का अर्थ लिया है एक सर्ग पर्यंत इनकी आयु होती है इससे पता लगता है संभावना अधिक प्रबल है कि पीछे वालों की आयु एक सर्ग से कम की होनी चाहिए अब इसमें जो चार नाम लिए थे वो कैसे हैं? तो तत्र अच्युता ये अच्युता पहले वाले हैं। तत्र अच्युता सवितर्क ध्यान सुखा सवितर्क समाधि के सुख वाले होते हैं अब पीछे जो सवितर्क शब्द आया है योगदर्शन में वो समाधि के अर्थ में ही आया है समाधि के भेद के रूप में सवितर्क सविचारा सवितर्क सभी निर्वितर्क सभीचारा निर्वि या वितर्क विचारानंदा और अस्मिता वितर्क वाला जो आता है उस सभी तर्क यहां पर लिया इन्होंने उसके ध्यान के सुख वाले होते हैं अब यहां ध्यान शब्द समाधि के लिए लिया जाएगा पीछे भी आपको मैंने ये संकेत बताया होगा कि यद्य परिभाषित है ध्यान शब्द और समाधि शब्द अलग परिभाषित है लेकिन यहां ये ध्यान शब्द हम समाधि के अर्थ में लेंगे क्योंकि सभी तर्क यहां पर पड़ा हुआ है इसलिए सभी ध्यान सुखा दूसरे हैं शुद्ध निवासा शुद्ध निवासा ये दूसरे देवताओं का नाम है जिन्होंने नहीं लिख रखा है वो यहां से ले लेंगे शुद्ध निवासा इनके लिए लिखा सविचार ध्यान सुखा सविचार ध्यान सुखा सविचार ध्यान के सुख वाले होते हैं उसका सुख लेते हैं ये उस स्थिति में रहते हैं तो वितर्क और विचार क्रमश एक एक एक को ले रहे हैं सत्याभा तीसरा नाम है उनका देवताओं का और ये आनंद मात्र ध्यान सुखा मात्र आनंद के ध्यान वाले होते हैं उसका सुख लेते हैं यानी पीछे वाला छोड़ देते हैं जैसे माता वितर्क विचार आनंदा और अस्मिता तो जो वितर्क वाले होते हैं उसमें तो आगे का वितर्क विचार वाले वितर्क विकल होते हैं आनंद वाले वितर्क विचार से रहित होते हैं जो पीछे वाला छोड़ देते हैं तो ये आनंद मात्र ध्यान सुख वाले होते हैं और अंतिम जो है संज्ञा संजीनश्चय ये चौथे प्रकार के देव हैं ब्रह्मलोक के अंतिम वाले सत्य लोक के, के। संज्ञा संजीनश्चय इनके लिए कहा अस्मिता मात्र ध्यान सुखा तो वही वितरक विचार आनंद और अस्मिता वो ही शब्द है उसका सुखी लेते हैं अब आगे कह, कहते हैं ते भी वे भी तयलोक के मध्य प्रतिष्ठा इसी त्रिलोक में ही रहते हैं त्रिलोक है यानी तो पृथ्वी अंतरिक्ष और लोक इसी त्रिलोक में ही रहते हैं इससे बाहर नहीं जाते हैं वो यही इनका क्षेत्र है तो संभव ये भी कह सकते हैं कि ऐसे साधक लोग जिनको ये इन्होंने इस नाम से बोला है देवता के रूप में वो ध्यान आदि करते हैं और अपने अच्छी तरह से रहते हैं उन्हीं के भेद माने जा सकते हैं ते सप्तलोका सर्वे एवं ब्रह्मलोक ये जो सात लोग बताए हैं ऊपर के ये सारे के सारे ब्रह्मलोक ही हैं वैसे पीछे बताया था ये स्वर लोक हैं स्वर्ग के लोक हैं सुख विशेष इनमें होता है उसमें तो पहले दो थे और बाकी के तीन थे वो ब्रह्मलोक का, थे। तो उन्हें का सर्वे ब्रह्मलोक का अब ये ते से मतलब इनका कौन सा ग्रहण करें पिछले तीन ले लें ले तो संगति है पिछले पांच ले लेंगे ले ले तो फिर असंगति आएगी आगे प्रकृति विदेह प्रकृति लयास्तु मोक्ष पदे वर्तन्ते इति न अब इनसे नोक मथे और प्रकृति लय को ले लिया पीछे हमने जो प्रथम पाद में देखा था भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया तो विदेहा नाम देवानाम कहा था वहां पर वो भी देवी हैं और प्रकृति लय को भी देवी कहा था और आगे जो बताया था वो योगी नाम कहा उन्होंने उपाय प्रत्यय जो है वो योगियों के लिए कहा था क्रमशः वो इस स्थिति को होते श्रद्धा वीर्य समाधि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरे, तो वो इतरे योगी नाम कहा था और भाव प्रत्यय और विदेह विधेयक विधेय और प्रकृति लय जो है वो देवों के लिए कहा था तो उन देवों के लिए अब यहां कहते हैं विदेह प्रकृति लय वो जो देव है मोक्ष पदे वर्तनते वो मोक्ष पद में रहते हैं यानी इन त्रिलोक में नहीं रहते ये जो पीछे वाले देव है ये तो इसी त्रिलोक में रहते हैं और ये स्त्री लोग से भी परे रहते हैं वहां पर भी उन्होंने कहा था कि मोक्ष पदम इव अनुभवंतः मोक्ष के पद जैसा अनुभव करते हैं वास्तविक मुक्ति तो उनकी भी नहीं हुई है नितांत मुक्ति तो अलग चीज होगी विधेय और प्रकृति लय की नितान्त मुक्ति नहीं होती लेकिन वो मुक्ति जैसा अनुभव करते तो एक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि ये जो पीछे वाले देव है जो विभिन्न ध्यान सुख यहां पर शब्द बोला गया सभी तर्क सभीचार और आनंद और अस्मिता तो इससे ऐसा लगता है कि जो संप्रजात समाधि वाले हैं उनको इन देवताओं में गिना गया है और जो भव प्रत्यय वाले हैं विदेह और प्रकृति लय योगी हैं वो वहां पर असंप्रजात का विषय था असंप्रजात योगियों के दो भेद कहे गए थे संस्कार शेष जो रहते हैं तो ये मोक्ष पद जैसा अनुभव करते हैं असंप्रजात समाधि वाला योगी मुक्ति जैसा सुख अनुभव करता है इससे नीचे वाले जो है यानी संप्रजात समाधि वाले हैं सुख तो उनको भी होता है लेकिन वो मुक्ति जैसा सुख नहीं होता है या नुगत, अस्मिता ग आनंद आनंदानुगत अस्मिता अनुगत ये जो समाधियां लग रही हैं ये सारी सम्प्रज्ञात समाधियां सुख तो यहां भी बहुत होता है और उसमें बैठे रहते हैं बहुत देर तक उसी का आनंद लेते रहते हैं दिन भर उसी में लगे रहते हैं लेकिन अब जो आगे कहा गया वो असंप्रज्ञात समाधि और मोक्ष सुख जैसा अनुभव होता है और मुक्ति में ईश्वर का आनंद होता है तो असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का आनंद आता है इसलिए इनको मोक्ष सुख जैसा पूरा नहीं अभी चूंकि बंधन में है लेकिन ये त्रिलोक में नहीं रहते हैं जैसे इस त्रिलोक से परे चले गए मोक्ष पदे वर्तन थे इतना लोक मध्य नस्ता वो इस लोक में नहीं रहते हैं। इस तरह के बंधन में नहीं रहते हैं। तो एत योगी ना साक्षात् नियम ये सब योगी के द्वारा साक्षात्ने योग्य है योगी को साक्षात्कार कर लेना चाहिए संयम कौन करता है जो योगी करता है और सितार्थ जिसको जानने की इच्छा है वो करेगा वो भूमि का पहले कही जा चुकी है तो साक्षात्नी योगी के द्वारा किया जा सकता है वो इन सब का साक्षात्कार कर सकता है कैसे सूर्य द्वारे संयम कृतवा सूर्य द्वार में संयम करके सूत्र हमारा भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् शब्द दिया इन्होंने सूर्य मतलब सूर्य द्वार तो इस कारण से भी कई लोग इसको सुषुम्ना नाम से ले लेते हैं सूर्य द्वार और योगियों की मृत्यु होती है वो सुषुम्ना के द्वारा ऊपर जा करके होती है तो उसको भी कहते हैं कि इससे योगी मृत्यु को प्राप्त होता है इसके माध्यम से जाता है मृत्यु के समय में आगे तथो अन्यत्रापि इसी प्रकार से इससे अन्य जगहों पर भी वो कर सकता है और विभिन्न लोगों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है एवं तावत अभ्यसे यावदम सर्वम दृष्टम तो इसी प्रकार से बार बार संयम करता रहे जब तक कि इस सारे को न देख ले जिसको सारे को देखना है तो उसको बार बार संयम करना होगा इन्हीं नहीं क्योंकि एक बार संयम करने से सारा नहीं दिख जाएगा कुछ संयम किया कुछ दिखा फिर और देखना है और संयम uh. करेगा और दिखेगा और संयम करेगा और दिखेगा ऐसे बार बार संयम कर करके कर करके कर कर कर कर जब तक सारा न दिख जाए तब तक वो देखता रह सकता है एक बार में सारा नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे स्थिति बनेगी तो इन सब का साक्षात्कार वो करता है इस प्रकार का यह वर्णन जो लिखा है वो हमने पढ़ा है हो गया आगे देखिए अभी ये जो हमने छब्बीसवां सूत्र देखा था सूर्य भुवन जानम सूर्य संयमात। अब इस संयमत सूत्र की अनुवृत्ति आगे चौतीसवें सूत्र तक जाएगी सब जगह संयम लगा लेंगे हम किसी सूत्र में ये संयम लिखते हैं कुछ जगह नहीं भी लिखते हैं नहीं लिखते हैं वहां अनुवृत्ति लगा लेंगे और वैसे तो संयम का विषय चल ही रहा है पीछे प्रारंभ में ही बोल दिया त्रय एकत्र संयम ये सब संयम ही संयम है और जहां नहीं भी लिखा है और जहां बीच में लिखा है अनुवृत्ति आगे ले लेंगे सताइसवां सूत्र है चंद्रे तारा व्यूह जानम चंद्र में चंद्रमा में संयम करने से तारों के व्यूह का ज्ञान हो जाता है तारों की रचना कैसी कैसी है उनका व्यूहन कैसे है उसका ज्ञान होता है अच्छे देखिये चंद्रे संयम कृतवा ताराणाम समूह व्यूहम भी तारों के समूह को जान ले अगर किसी को उसको जानने की इच्छा है तो अब इस चंद्र का मतलब एक तो ये चांद है हमारा और दूसरा चंद्र का मतलब इंडानाड़ी ड़ा नाड़ी ठंडी कहते हैं ना चंद्र नाड़ी बोलते हैं चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जैसे पीछे था भोन जाने हम सूर्य संयम आ तो सूर्य नाड़ी में वो भी अर्थ टीका ने किया है और यहां चंद्रे में चंद्र नाड़ी या ये चंद्रमा दोनों में से कौन सा हो सकता है दोनों तरह के अर्थ लोगों ने किए हैं उनका ज्ञान होता है आगे देखिए अट्ठाईसवा सूत्र ध्रुवे तदगति ज्ञानम और ध्रुव में संयम करने से तदगति ज्ञानम उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है ध्रुव तारा जो स्थिर है उस पर संयम किया और उसी को केंद्र में बना के रखे तो अन्य ग्रहों की गति का पता लग जाता है कब कौन कहा का चल रहा है एक स्थिरता को देख के अन्य चलने फिरने वालों का पता लगता है अब इस ध्रुव को कई जने सुषुमना बोलते हैं एक तो ध्रुव तारा है और दूसरा सुषुमना क्योंकि सुषुमना नाड़ी एक स्थिर रहेगी पहले सूर्य नाड़ी फिर चंद्रनाड़ी और फिर सुषुम्ना, और नहीं तो ये चंद्रमा दोनों तरह से अर्थ होते हैं भाष्य देखिए, ततो ध्रुवे संयम कृतवा उसके बाद में ध्रुव में संयम करने से ताराणाम गतिम विजानियात तारों की गति को जान लेने सुकृत संयम स्जानी यात और ऊर्धव विमान इससे ऊपर के जो बड़े बड़े तारे हैं बड़े बड़े विशेष मान वाले हैं बहुत बड़े बड़े राक्षस के समान बहुत बड़े बड़े अति विशाल अति विस्तृत वैज्ञानिक भी ऊपर ऊपर जाते हैं वो देखते हैं अति विशाल तारा राक्षस महाराक्षस की तरह से जैसे खा जाए सबको इतना बड़ा राक्षस के समान प्रतीत होता है उसको उन्होंने नाम भी ऐसे ही दे रखे उनको क्या बोलते हैं जेंट बोलते हैं जेंट बोलते हैं बुढ़े बुढ़े उसको ऐसे राक्षस के जैसे महाराक्षस के समान तो ये क्या उर्द्व विमानशु विशेष रूप से जिनका मान है परिमाण है सीमाएं हैं ऐसे बड़े बड़े उनमें भी संयम करके उन उनको जान ले उन उनको जान सकता है तो ध्रुवे तदगति जानम आगे उनतीसवां सूत्र नाभि चक्रे काय व्यूह जानम नाभी चक्र में संयम करने से शरीर के वूहन का पता लग जाता है अभी नाभी चक्र जिसको हम नाभी बोलते हैं, शरीर में नाभी मध्य भाग उसको चक्र के नाम से यहां पर कहा गया उसमें संयम करने से शरीर के व्यूहन का पता लग जाता है शरीर की रचना कैसी है कैसे कैसे धातु है योगदर्शन में चक्र शब्द यहां के लिए आया है कई बार जो आठ चक्रों की बात चलती है कि वो चक्र हैं। आठ चक्रों का उल्लेख योग दर्शन में नहीं आया है तो आठ चक्रों का तो नहीं आया ये ठीक है सूत्र में आया ना भाष्य में आया तो चक्र की दृष्टि से शब्द ये नाभि चक्र है वो लोग भी उसको वहां पर नाभि चक्र को भी एक चक्र मानते हैं उन आठ चक्रों में से तो उसी को है जैसा भी है लेकिन नाभि चक्र शब्द यहां पर लिखा हुआ है प्रथम दृष्टिया तो यही प्रतीत होता है कि वो ही चक्र है नाभि चक्र तो नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूहन का पता लगता है भाष्य देखिए नाभि चक्रे संयम कृतवा नाभि चक्र में संयम करके काय व्यूहम विजानियत काय की रचना शरीर की रचना को जान रहे क्या है वो रचना उसको थोड़ा बता रहे हैं खोल के वातपित श्रेष्मा शरीर में तीन दोष होते हैं वातपित और कफ जैसा कि आयुर्वेद मानता है आयुर्वेद के अनुसार यही है तीन दोष वातपित और कफ धातवा सप्ताह धातुएं सात होती हैं उनको बिनाया त्वक लोहित मांस स्नायु अस्थि मज्जा शुक्राणी अब इसमें जो त्वक लिखा हुआ है ऐसे सामान्य क्या होता है रस रक्त मांस में ऐसे होता है रस तो त्वक शब्द से यहां पर लिखा गया है तो त्वक मतलब त्वचा है यहां पर उसको कहा लोहित का मतलब रक्त लोहित का मतलब ऐसे लाल होता है रक्त का मतलब भी लाल होता है और उसमें लोहा तो होता ही है खून के अंदर विशेष प्रकार से लोहित मांस मांस जिसको हम बोलते हैं वही स्नायु स्नायु का मतलब नहीं मेद नहीं लेंगे यहाँ स्नायु का मतलब जो बांध के रखती है ना रस्सियां जैसी होती हैं हैं टेंडेंस होती हैं कंडराएं होती हैं कंडराएं शिराएं होती हैं जो बांध करके रखती हैं हड्डियों को जिससे हम गति कर पाते हैं कहीं कहीं देखते भी हैं हम उसको कठोर चीज दिखती है जैसे कि आप पैर के टखने के पीछे का भाग देख एक मोटा मोटा दिखता है ना पीछे रस्सी सी बंधी हुई रहती है वो हड्डी नहीं है एक मोटी रस्सी है जैसे कि कुए से पानी खींचते हो ना मोटे रस्से से ऐसी है और आगे भी रहती है टखने के आगे देखे तो दो रहती है ना आगे भी एक हमको स्पष्ट पता लगती है ऐसे ही हाथ पैर में यहां भी हाथ में भी और भी कई जगह हमारे को पता लगती है बाकी छोटी छोटी सब जगह होती है अंदर बंधे हुए रहते हैं मजबूत रहती हैं तो कई बार पैर वैर मुड़ जाता है तो हड्डी तो नहीं टूटती लेकिन उन, उनके अंदर खिंचाव आ जाता है वो टूट जाती है टूट फूट जाती है उनमें व्रण हो जाता है यानी घाव हो जाता है जीट्स तो वो भी फिर चलने फिरने में हमारे को दिक्कत होती है अगर वो नहीं हो तो हम रुक नहीं सकते चल नहीं सकते उसके लिए उसको स्नायु के नाम से कहा वैसे आयुर्वेद में मांस के बाद में मेद का कथन आता है यह स्नायु लिखा हुआ है फिर अस्थि यानी हड्डी मज्जा यानी हड्डी के अंदर जो चिकनापन रहता है बोनमेरो वो हड्डी के अंदर वाला मज्जा वो भी चिकना पदार्थ है मज्जा और शुक्र शुक्र यानी वीरिय पूर्वम पूर्वम एशाम बाह्यम इति ऐसा विनयास विन्यास का मतलब इनका ये किया कि ये शुरू शुरू वाले जो हैं वो बाहर बाहर के हैं और वो बाकी अंदर अंदर अंदर अंदर जाते जाते हैं एक मोटा कथन है जैसे कि त्वचा होती है और त्वचा के पीछे ही मांस होता है इसी तरह से अंदर हड्डी मज्जा आदि का इन्होंने स्वीकार किया है ये इनका व्यूहन है ये कैसे कहाँ कहाँ पर स्थित है एक क्रम है इनका उसको यहाँ पर लिखा गया है नावी चक्रे काय जानम आगे देखिए तीसवा सूत्र कहते हैं कंठकूप पिपासा पिपाशा निवृत्ति कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है कंठकूप क्या है इसको स्वयं खोल करके बताते हैं इसको भी कुछ लोग चक्र मानते ही है यहां पर कंठकूप ये कंठकूप जगह है जो वैसे तो कंठ ये है ऊपर और इससे नीचे आते हैं तो जो गड्ढा होता है नीचे की जो हड्डी होती है छाती के बीच वाली स्टर्नम बोलते हैं वो जाके जहां खत्म होती है ऊपर इस गड्ढे को कूप के कूप मतलब तो थोड़ा कुए जैसा गड्ढा सा ऐसा कंठकूप कहते हैं यहां पर संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है तो खोल रहे हैं जिह्वाया अधस्त तात तंतु जिह्वा के नीचे तंतु होता है तंतु का मतलब है स्वर यंत्र जीप के नीचे अंदर की तरफ आप देखेंगे यहाँ ये जो ये उभरा हुआ रहता है गले में जैसे स्वरयंत्र रहता है उसमें तंतु रहते हैं नाड़ियां उसी से ही तो हमारी आवाज छोटी मोटी पतली और अलग अलग ऊंची नीचे होती है तंत्रिकाएं तंत्र मतलब ताते से होते हैं रेशे रेशे होते हैं स्वर्यंत्र के अंदर उसके अंदर हवा चो छोटे बड़े होते हैं क्षेत्र उसके अनुसार ध्वनि बदलती रहती है ये तंतु का मतलब है स्वरयंत्र तंतो अदस्तात अं कंठा और तंतु के नीचे फिर कंठ रहता ये कंठ प्रदेश इसको बोल रहे हैं और तंतु को यदि कंठ से ऊपर का हम माने तो फिर जो गले में लटकता है हमारा कौआ बोलते हैं इधर काक बोलते हैं कागला युवला तो या तो हम उसको लेंगे जिह्वा के नीचे वो लटकने वाला और उसके नीचे कंठ कंठ मतलब षडयंत्र यानी तो तंतु का मतलब षडयंत्र लेंगे तो उससे नीचे का थोड़ा भाग उसको कंठ कह रहे हैं ततो अधस्तात कूप उसके नीचे कुप होता है तो कहाँ आ गए हम यहां पर आ गए तो ये उसके नीचे कंठ और उसके नीचे कुप हो गया तत्र संयमक पिपा से ना बाधे उसमें संयम करने से भूख और प्यास बाधित नहीं करते हैं आराम से बहुत देर तक बैठ सकता है जितनी देर बैठना है और ऐसे लोग ऐसे मिलते हैं आजकल कि उनको भूख प्यास कम लगती है या नहीं लगती घंटों तक दिनों तक रह लेते हैं और इसका संबंध हम ये थायराइड ग्रंथि भी यहीं पर ही होती है ऊपर लगभग पास में कह लीजिए उसमें से एक श्राव निकलता है अंत श्राव थाक्सीन नाम से उसका हमारे भूख के साथ भी संबंध है हमारे चयापचय के साथ में संबंध है शरीर के मेटाबॉलिज्म के साथ में संबंध है तो वो बढ़ जाता है तो भी शरीर में दिक्कत होती है कम हो जाता है तो भी दिक्कत होती है थायराइड आजकल बहुत चिकित्सक बताते रहते हैं रोगियों के परीक्षण भी कराते हैं कि भाई थायराइड की गोली चल रही है उसे हमारा चयापचय नियंत्रित होता है उसमें कम ज्यादा होता है अधिक निकलने लगेगा तो अपचय अधिक होने लगेगा और तो कमजोर हो जाता है कम निकलने लगेगा तो भी दिक्कत आती है मोटापन होगा भूख नहीं लगेगी इत्यादि समस्याएं होती है तो था... कुछ हो सकता है कि यहां संयम करने से उसका नियंत्रण आ जाता हो और जो हमारे शरीर का चयापचय है वो मंद पड़ जाता हो रुक जाता हो क्योंकि चयापचय चलेगा तो भूक और प्यास लगेगी ये भूक और प्यास जाकर के वहां उपयोग में आते हैं अन्न आदि वहां उपयोग में आते हैं और यदि उसने उसको अपनी मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित कर लिया है वो नियंत्रित होगी थाइरोक्सीन से यहां से कुछ ऐसा संबंध जोड़ सकते हैं तो उसको खाने पीने की आवश्यकता ही कम पड़ेगी तो ठीक भूख प्यास की निवृत्ति मतलब एक सीमा तक ही मानना होगा हमेशा के लिए नहीं हो गया आगे देखिए कूर्म नाड्यम स्थर्यम में संयम करने से स्थैर्य आ जाता है कूर्म क्या है ये खुद बताएंगे आगे भाष्यकार की कूपाद अधिक कूर्माकार नाड़ी इस कूप के नीचे एक कूप कौन सा कंठ कंठकूप जो अभी पीछे चर्चा की थी ठकूपाधर उसके नीचे उरसी प्रदेश में यानी वक्षस्थल में ये जो हड्डी है इसको समझ लीजिए यहां पर कूर्माकार कछुए के समान की एक नाड़ी है कोई, कछुए के समान कुछ रचना अंदर है कछुआ कैसा होता है कछुए का ऊपर का भाग और उसमें क्यों निशान से बने हुए होते हैं ना कठोर कठोर होते हैं कछुए का जो खोल होता है ये जो बीच वाली हड्डी है इसको भी कुछ हम ऐसा कछुए की पीठ जैसा देख सकते हैं क्योंकि तो इस हड्डी में या किनारे पे दोनों किनारों पे हमारी पसलियां आकर के जुड़ती हैं तो वहां जहां जुड़ती हैं फिर निकला तो वो ऊंचा नीचा यूनिट टेढ़ा मेढा सा ऐसी उसकी रचना होती है तो, तो कुछ ये कूर्माकार नाड़ी या यहां कुछ जो भी होगा लेकिन इसके नीचे है इसको हम कछुए की तरह से कुछ देख सकते हैं तो कूपा दधा उरसी कूर्माकार नाड़ी तस्याम कृत संयम उसमें संयम करने से स्थिर पद लभते स्थिर पद को प्राप्त होता है स्थिरता को प्राप्त हो जाता है से यथा सर्पो गोधा चाहिए जैसे सांप और गोह गोधा मतलब गोह ये स्थिर हो जाते हैं ना जैसे सांप किसी बिल में घुसा हुआ है अब उसको पकड़ के जब खींचते हैं तो खिंचता नहीं है आसानी से बहुत पकड़ लेता है निकालने वाले निकाल लेते हैं लेकिन वो अंदर जैसे भी होता है लेकिन पकड़ लेता है स्थिर हो जाता खिंचता नहीं है बहुत जोर लगता है कैसे पकड़ लेता है वो अंदर और गोहो के लिए तो कहा ही जाता है वो दीवार पे चिपक जाती है और उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं चिपकली के तो कम होते हैं वो ऐसा पकड़ लेती है तो हाँ चोर लोग उस समय में इस ऐसा कुछ प्रयोग करते थे कि गोहो की पूंछ पे रस्सी बांध लेते थे पूंछ पे या पैरों पे, पे, पे जहां भी कमर पे और उसको गोहो को ऊपर दीवार पे फेंकते थे तो दीवार पे वो ऊपर जाकर के चिपक जाती थी अच्छी पक जाती थी फिर थोड़ा रस्सी से खींच खींचते थे तो वो और अच्छी तरह मजबूत चिपक जाती थी अब रस्सी से चढ़ के दीवार के ऊपर चढ़ जाते थे और जो चोरी वगैरह करनी है या तो किले में घुसना है तो वो घुस सकते थे आजकल भी जो पर्वत पर्वतारोहण पे जाते हैं वो कैसे जाते हैं ऊपर कील तो रस्से पर जाते हैं तो कील तो ठोक नहीं सकते तो यहीं से कुछ हो कू गई फेंकते हैं ऊपर वेंकते है, वो फंसा देते हैं कुछ जैसा भी बना रखा है उन्होंने तो खींच लेते हैं हा मजबूत हो गया और फिर उससे ऊपर चढ़ जाते हैं नहीं तो ऊपर कौन बांधेगा बांधने के लिए पहले ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ी गए तो फिर क्या बांधो तो नीचे से ही कुछ करते हैं व्यवस्था ऐसे गोधा के लिए भी कहा जाता है देखा तो नहीं कभी लेकिन ऐसा कहते हैं शिवाजी के लिए भी माना जाता है उससे ऊपर महल पर चढ़ जाते थे घोर पड़ो अच्छा तो ये पता किले युद्ध में भी तो काम आती है ना दूसरे के किले में कैसे घुसे दीवारों को ऊंची दीवारों में उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता होगा तो ये शरीर से जैसे स्थिर पद को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे वो स्थिर भी हो जाता है जमीन पकड़ लेता है, है? अंगत के पांव की तरह से है अंगत का पांव ही कहेंगे ना अंगद ने अपना पैर रख दिया था कि उठाओ इसको हिलाओ देखे कोई हिला सकता हो तो अंगत के पाँव की तरह से और कई बार कुश्ती वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी कोई कोई पहलवान जमीन पकड़ लेता है उसको यो कहते हैं अर्थात तो उसको वो उठाना चाहे हिलाना चाहे वो हिलता नहीं है थोड़ा हिलता है लेकिन वो स्थिर जैसा हो जाता है और उसको जमीन पकड़ना ही बोलते हैं तो ऐसे योगी भी इसमें संयम कर ले तो जमीन पकड़ लेगा और कोई उसको हिला नहीं सकता वहां से दिखा नहीं सकता तो कूर्म नाड्याम स्थैर में संयम करने से स्थिर हो जाता है आसन स्थिर हो जाएगा डिगेगा नहीं वो, वैसे भी स्थिर हो जाएगा दूसरा उसको डिगा नहीं सकता ऐसा कूर्म नड्यम स्थैर्य योगी भी भूमि पकड़ लेता है अब इसमें कुछ लोग स्थिर पद को चित्त की वृत्तियों के रुकने के संदर्भ में भी लेते हैं चित्त की वृत्तियों का स्थिर हो जाना मानसिक रूप से भी लेते हैं कई टीकाकार पर मानसिक रूप से तो वो स्थिर है ही इतना स्थिर तो हो ही चुका है वो तो समाधि की बात चल रही है संप्रज्ञात समाधि की उतनी एकाग्रता तो उसकी आई चुकी है संयम कर ही रहा है तो उतने अंश में तो वो पहले से ही स्थिर है तो ये शरीर के संदर्भ में अधिक कथन प्रतीत होता है आगे देखिए 32वां सूत्र मूर्त ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम मूर्त ज्योति मूर्त में ज्योति है कोई उसमें संयम करने से सिद्धों के दर्शन होने लग जाते हैं सिद्ध जो जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं विशेष लोग हैं उच्च लोग हैं उनके दर्शन इसको होने लग जाते हैं। तो खोल रहे हैं व्यास वैसभाषे में मूर्ध ज्योतिषी तो बोले शिरह कपाले अंतश्चित्रम प्रभास्वरम ज्योति सिर तो के कपाल में शिर है कपाल ये जो सिर है हमारा पूरा बाहर इसका कपाल मतलब तो यह हड्डी हो गई कपाल की तरह से जो क्या कहते हैं खपरेल जो होता है कपाल उसकी तरह से कपाल ही है कटोरा कह लो हाँ। उसके अंदर एक छिद्र है वो कोई स्थान विशेष है अंदर ये मस्तिष्क में कहीं पर कुछ जो चीज होगी प्रभास्वरम वो विशेष रूप से प्रकाशित होने वाला होता है ज्योति है वहां पर कुछ ऐसी प्रकाश कुछ लिखाई देती है तत्र संयमम कृतवा उसमें संयम करने से सिद्धा नाम सिद्धों का किन सिद्धों का द्यावा पृथ्वी अंतराल चारिणाम दर्शनम द्विलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो विचरण करते रहते हैं अंतरिक्ष लोक में कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए ऐसे ऐसे जो कोई सिद्ध होंगे अव्याहत गति से इधर उधर जाते होंगे ऐसी कोई सिद्धि होगी जैसे पीछे देवताओं का वर्णन किया इन्होंने ऐसे कुछ सिद्ध लोग जो भी है आने जाने वाले उनका इनको दर्शन हो जाता है वो दिखने लग जाते हैं ऐसा कथन किया मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम आगे देखिए तैतीसवां सूत्र प्रातिभात व सर्वम प्रतिभ से एक प्रकार की सिद्धि है उसमें उसको होने पर सर्वम इन सब चीजों का योगी सब कुछ जानने लगता है काफी कुछ जानने लग जाता है तो भाष्य देखे प्रातिभम नाम तारकम तारक तारक नाम का एक है प्राथिभम प्रातिभ मतलब ये तारक है आगे देखिए आगे तीसरे ही इसी पाद में चौवनवा सूत्र ये जो तारकम सर्वविषयम् विषय सर्वथा विषय अक्रम चेती विवेकजम ज्ञानम विवेक के संदर्भ में भी ये सूत्र मैंने आपको संकेतित किया था यहाँ देखो तारक शब्द आया और इसके भाष्य में देखिए तारकम इति स्वप्रतिथम अनौपदेशिकम इथ अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अपने ही ज्ञान से वो उस स्थिति में पहुंच जाता है किसी के उपदेश से वहां पर नहीं पहुंचता है तो प्रातिभा से स्वयं ही कर करके अपनी प्रतिभा से योग्यता से उसको प्राप्त करता है तो उसी का यहां पर उल्लेख है प्रातिभा और इससे पता लगता है कि यह वही है कि तद विवेक ज्ञान से पूर्व रूप विवेक ज्ञान का वो पूर्व रूप होता है यानी पहले की स्थिति है यहां भी यही कहा था चेति विवेकजम ज्ञानम तारक से प्रतिविध से फिर बाद में विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है तो उससे पहले की बात उसी का संदर्भ है यथा उदय उदय का मतलब है सूर्योदय जैसे सूर्य का उदय होने पर प्रभा भास्करस है यथाउद प्रभा भास्कर से।, से प्रभा सूर्य की प्रभा आ जाती है सूर्य उदय होता है तो एक ललाई जो आ जाती है तेनवा सर्वम एवं जाना थी उसके योगी में भी एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है अंदर जिससे वो सब कुछ जानता है प्रातिभा ज्ञान से हुई थी प्रतिभ ज्ञान के उत्पत्ति होने पर प्रतिज्ञान की उत्पत्ति होने पर वो सब चीजों को जान लेता है इस सब चीजें कौन सी ली जाएंगी तो जो पहले कही गई है अब तक सिद्धियों में जो अभी तक पहले कहा गया है पूर्व कथित कत, सिद्धियों को जो अब तक पूर्व में कही गई हैं उनको वो जान लेता है प्रतिभ ज्ञान से उत्पत्ता हुई थी प्राति के उत्पन्न होने के बाद होने पर सतीसप्तमी लेंगे वो उन सब चीजों को जान लेता है जो पीछे एक एक करके संयम किया था एक एक चीज को जाना था यदि प्रातिभ से वो पहुंच जाता है तो पीछे वाली सारी चीजों को भी जान लेगा हो गया आगे देखिए चौथी सूत्र हृदय चित्त संवित हृदय में संयम करने से चित्त चित्त का ज्ञान होता है चित्त का संवित होता है तो हृदय क्या है तो उसको खोल रहे यदि कम्बेश हृदय क्या है इस ब्रह्मपुर में ये जो ब्रह्मपुर है इसके अंदर ब्रह्मपुर किसी कहते हैं कि जिसमें ब्रह्म का यानी परमात्मा का और जीव तो है ही उसके अंदर इसमें निवास होता है तो यदि दम अस्मिन दहरम दहर कहते हैं छोटा सा और पुंडरीकम पुंडरीक के समान कमल के समान जो पीछे भी बात हुई थी हृदय के साथ में पुंडरीक को जोड़ते हैं उसका वेशम वेशम मतलब स्थान घर होता है तो जो यहां पर ब्रह्मपुर में दहर जो पुंडरीक वेशम है तत्र विज्ञानम उसमें जो ज्ञान करता है तो तस्मिन संयमक चित्त संविध उसमें संयम करने से चित्त के बारे में पता लग जाता है उसको अपने चित्त के बारे में गहराई से विस्तार से तत्र विज्ञान भिज्यान विज्ञान का मतलब है यहां पर ज्ञान का जो साधन है चित्त तत्र विज्ञानम यानी वो चित्त ज्ञान का साधन जिससे अच्छी तरह जाना जाता है वो चित्त उसका यहाँ पर उसको ज्ञान हो जाता है अब देखिए ब्रह्मपुर शब्द भी लिखा है यानी तो वहां ब्रह्म का साक्षात्कार भी वही कह रहे हैं और हृदय पुंडरीक के एक उदाहरण दिया उससे भी लग रहा है कि ये इसी हृदय के बारे में बात कर रहे हैं धैर्य छोटा सा है उसमें कोई स्थान है उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है पीछे छांदों उपनिषद में भी हमने देखा था वहां पर भी इस तरह के शब्द आए थे ऐसा ही वाक्य वहां पर भी था और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी ये दिया हुआ है छंदो के उपनिषद का ये अंश उस बात को मैसी ने भी उद्धृत किया है हाँ अभी तक जो हुआ इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए पूछिए माइक दीजिए जी माइक चलाइए उसको कीजिए तो पास में रखिए आप तैतीसवें सूत्र में हाँ तो जैसे वो कुछ नहीं कहा इन्होंने कुछ नहीं कहा पार्थिव से वो कैसे उसको होता है स्वयं की प्रतिभा से उत्पन्न हो रहा है बिना किसी उपदेश के अंदर ही कुछ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी कोई योग्यता है संयम का विषय तो चल ही रहा है संयम को हमें ले लेना चाहिए लेकिन कुछ खोला नहीं है इसके अंदर नहीं आगे आएगा ना आगे हृदय चित्त संभित जो चौतीसवां है तो हृदय में संयम करने से चित्त संभित होता है संयम क्या संयम का अनुवृत्ति तो यहां भी आएगी वैसे कई बार अष्टाधी में भी हो जाता है अनुवृत्ति लंबे समय तक चलती है लेकिन बीच में किसी सूत्र में नहीं भी आती है वो वहां पर संगत नहीं होती है तो छोड़ देते हैं उसको जहां संगत होती है वहां लगा देते हैं जहां नहीं होती है तो छोड़ देते हैं वो भी एक प्रक्रिया है तो अगर कहीं संयम होता है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं हाँ बोलिए रविशंकर जी धर्म तो क्यों कहो धर्म क्यों कहो धर्म कहो ना चित्त को धर्म क्यों योगश्चित वृत्ति निरोध जिस चित्त को प्रसंग में लिया हुआ है वही चित्त लिया जाएगा यहां पर अंतःकरण लिया जाएगा इसमें कुछ टीकाकार चित्त संबित का मतलब आह्लाद कर जान भी बोलते हैं आह्लाद कर विशेष प्रकार की अनुभूति उसको भी चित्त संबित के नाम से बोलते हैं चित्त का अंदर वहां पर बहुत आह्लाद बहुत प्रसन्नता बहुत खुशी बहुत सुख वहां पर प्रतीत होता है ऐसा भी इसको लेते हैं हाँ पूछिए जो ले सकते हैं अगर चित्त संवित मतलब चित्त का ज्ञान है तो उसके उपकरण का भी ज्ञान हो गया यंत्र का और उसमें स्थित चीजों का भी ज्ञान होगा वो सब हम चीजें कह सकते हैं क्योंकि तो स्पष्ट तो किया नहीं है सामान्य रूप से कथन है तो उनका ग्रहण किया जा सकता है हालांकि पीछे जो संस्कार साक्षात्नाथ पुरुष जाति जानव लिखा है तो ठीक है वो भी चीजें ली जा सकती हैं आपत्ति नहीं होनी चाहिए ठीक तो तो है और जो नहीं रिजल्ट्स कुछ इतने तक तो वो काल तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है ना कि वो व्यक्ति किस स्तर पे संयम कर रहा है उसकी योग्यता पे है इसलिए काल का कोई निर्धारण नहीं हो सकता हम फावड़े से खोदने से पानी निकलता है अब पानी तो मान लो कम ज्यादा भी होता है वो भेद छोड़ दो यानी एक जैसा हो एक भी कर रहा है दूसरा भी कर रहा है उसी जगह पे तो वहां तो समान तल है पानी का तो बोले कितने, कितना कितनी देर में पानी आ जाएगा तो कोई कोई व्यक्ति शीघ्र भी कर सकता है और किसी को तो कोई व्यक्ति शीघ्र भी कर सकता है कोई देरी से भी कर सकता है उसके लिए समय थोड़ा बताया जाता है समय की कोई बात नहीं है सम... समय से निश्चय नहीं हो सकता कभी और कोई बोली ओ, इस तो है इसमें किसी भी रूप में नहीं इस प्रकार करना है देखो इसमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि संयम करना चाहिए और संयम क्या है धारणा ध्यान समाधि ये पीछे स्पष्ट हो ही चुका है वो आपको समझ में आ ही गया है क्योंकि आपने उसके विषय में कोई प्रश्न किया नहीं था तो धारणा ध्यान समाधि अब संयम कहाँ करना है उतनी बात बाकी थी वो इन्होंने बता दिया कि इस जगह पर संयम करना है तो सारी प्रक्रिया को तो खोल दिया है इन्होंने लेकिन हम चूंकि कर नहीं पाते इसलिए लगता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाकी धारणा ध्यान समाधि संयम है और इस स्थान पर संयम करना है बस बाकी सब अपने आप पता लगता जाएगा ना? और किसी को पूछिए हम्म ये कि नहीं बातें कुछ तो ये ठीक है क्योंकि ये प्रसंग नहीं था ना ये प्रसंग नहीं था किसी को बताया कि भाई आप जंगल में घूमने जाएंगे पर्वत पर वहां पर वहां पर, पर ये ये दिखेगा ये पक्षी दिखेंगे ये पशु दिखेंगे ये पेड़ दिखेंगे सब कुछ बता दिया वो देखे जी ये तो बताया नहीं कि ये पेड़ कैसे हो गए थे ये पक्षी कैसे आए थे यहां पर तालाब है बोले तो इस तालाब में कैसे पानी आया इतना ही वर्णन करना था भाई ये ये चीजें हैं आप ऋषि उद्यान दिखाएं किसी को बोले ये सरस्वती भवन है ये रजशाला है ये बोला बोले आपने ये तो बताया नहीं कि सरस्वती भवन बनाया किसने था इस सरस्वती भवन को बनाया कैसे जा सकता है कोई वो एक अलग विषय है आप देखने आए हैं दिखा रहे हैं भाई ये सरस्वती भवन है ये विशाल भवन है ये अनुसंधान भवन है तो वो कोई बात नहीं और जिनको सितार्थ की प्रतिपत्ति करनी है जानना है तो उसमें भी संयम हो ही सकता है जब इतने संयम हो सकते हैं तो उसमें भी संयम हो सकता है कि कैसे किया जाए तो वो संयम की बात है उसमें तो इन्होंने देवताओं की प्राप्ति तो पुण्य कर्मों से होती है साधना से होती है तो अपने पुण्य कर्म करेंगे साधना करेंगे और साथ में कामना रखेंगे कि मुझे इस देवता की प्राप्ति होनी है तो पहले एक देव बनेंगे तो फिर उससे ऊंचे भी जा सकते हैं तो वो क्रम उस क्रम का ग्रहण आप कर सकते हैं और बोलिए ठीक है आज इतना ही रखते प्रणव धन ओ तो शादा का विवाद है ओम